तो दे दे श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिंद बिहारी

देवजू की जय परम पूजी श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्री चैतन्य चरता मृत ग्रंथ की जय श्री मिताई लव लि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद

राधा हरि गोविंद जय जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय

वृंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म अमृतम जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमा तत्

हृदय से प्रेरणे आ प्रवर्ति तो हम बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूपं श्री साग्र जातम सह गण रघुनाथ वितम सजीव सादूतम पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापाद

सागन ललता सागणलताश्री विशाखाविता नारायण नमस्कृत्य नरम चरुत्तम देवी सरस्वती व्या तय मुदीर वाचाकुभ्य कृपासीधुभ्य च पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणा बुराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुग्सुमते रघुनाथदास

श्रीजीव मे कुरु मंद मते दया द्रा तुलसी का पद्मना पुराण पठनम तरी बुल वृंदावन बिहारी परम मंगल श्रीचैतन चरतामृत सप्तम पति 122 बाईस मीपया

श्री चैतन्य बल्लभ मिलन प्रसंग में श्री बल्लवाचार्य उनके ऊपर श्रीमन महाप्रभु ने अपूर्व कृपा की बल्लवाचार्य जी अपूर्व से आनंदित हुए और श्री राग भक्ति उसको प्रधान मानते हुए पांडित्य प्रदर्शन

उसकी प्रवृत्ति का कहीं त्याग करते हुए पांडित प्रवृत्ति प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है उसकी कहीं उपेक्षा करते हुए हरी श्री बल्हाचार्य श्री श्याम श्री कृष्ण उनके राग सेवा उसकी ओर ही केंद्रित हो गए

महाप्रभु की वंदना की और वंदना करने के बाद में श्री बल्लवाचार्य कह रहे हैं भट्ट कहे यदि मोरे प्रसन्न एक दिन मोर मान निमंत्रण यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैं तो मेरी एक विनती है कि आप एक दिन के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और मेरी तरफ से

निमंत्रण ग्रहण करें प्रभु अवतीर्ण हो जगत तारी निमंत्रण तारे सुख नीते श्रीवन महाप्रभु जगत का को तारने के लिए प्रसंग अवतीर्ण हुए हैं इसलिए श्री बल्लभाचार्य जी को अपूर्व आनंद प्रदान करने के लिए आपने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया

महाप्रभु ने बल के निंत्रण को स्वीकार कर लिया जगतेर हित होक प्रभुर मन दंड करे तरे करे तारे हृदय शोधन प्रभु के हृदय की भावना यही है कि जगत का कल्याण हो इसलिए

कभी श्री बल्लाचार्य जी की उपेक्षा मात्र करके आपने उनके मन का शोधन किया और ये कहा कि ध्यान निरंतर निरंतर कृष्ण चरणारुद्ध में होना चाहिए अपने अहम का पोषण पांडित्य के कारण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भक्ति रूपी जो लता है वो भक्ति रूपी लता में यदि कहीं अहंकार आ गया

तो अहंकार आने पर लाभ पूजा प्रतिष्ठा आने पर भजन रूपी भक्ति रूपी जो लता है वह कहीं समाप्त हो जाएगी तो तीन चीजों से भक्ति में निरंतर निरंतर बचना चाहिए भक्ति रूपी लता का जो हृदय में श्रीमद गुरुदेव ने आरोपण किया है पहली जो वस्तु है वो है भोग मोक्ष की इच्छा रूपी

खरपतवार यदि कहीं आ रही है तो उसको हटा करके फेंक दिया जाए जो जो प्रोडक्ट हैं उनको कहीं बाहर से निकाल दिया जाए दूसरी जो चीज है वो है कि अपराध रूपी हाथी से नील गायों से हाथी से

उस भक्ति लता को बचाया जाए नरपराध होकर के भजन किया जाए और तीसरी चीज निरपराध भजन और एकांत भजन करने पर भी जब भक्त को लाभ पूजा प्रतिष्ठा अपने आप मिलने लगेगी भजन करने पर तो वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा से अभूत न हो

उससे कहीं दूर रहने का वो प्रयास करें और लाह पूजा के प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़े अपने स्वरूप को बिल्कुल ध्यान रखें कि मैं कौन हूं मैं ठाकुर जी का दास हूं एक छोटी से छोटी नुगुंजी की दासी हूं इस स्वरूप को ही अपने हृदय में धारण करें और समाज कहीं प्रणाम कर रहा है जय जयकार कर रहा है इस बात से तनिक भी प्रभावित न हो

वही है अमरबे जो उस वृक्ष को सूख लेगी और स्वयं तो फलेगी और वृक्ष भक्ति लता रूपी जो लता है वह सूखती हुई चली जाएगी तो श्रीमद महाप्रभु ने श्री बल्लवाचार्य उनके माध्यम से जगत को एक शिक्षा प्रदान की कि भजन करने पर जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा आए उससे भी बचना चाहिए

और श्री बल्लाचार्य जी इस बात को कहीं दिखा रहे हैं और श्री महाप्रभु से कह रहे हैं कि आप मेरे यहां पर निमंत्रण स्वीकार कर स्वागत सह महाप्रभु निमंत्रण कैला स्वागत सह अपने सभी परकर के साथ में वैष्णव के साथ में श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का को निमंत्रण दिया और श्री महाप्रभु

इनके ऊपर अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए जगदा पंडित जगदानंद पंडित इनके हृदय में गाय भाव है अर्थात मान का भाव है प्राय जगदानंद का जो स्वरूप है वो सत्यभामा स्वरूप है जैसे सत्यभामा जी मान धारण करें ऐसे ही ये मान धारण करके विराजमान है और रूठ करके महाप्रभु को

कहीं बात ले कभी नवद्वीप गए वहां से सुंदर सुगंधित तेल लेकर के आए ऐसा हाथ ही हाथ में लाए इतनी दूर धरती में नहीं रखा कि प्रभु की सेवा की चीज है उसको धरती में नहीं रखो और प्रभु से कहा बोल महाराज औषधि का सुंदर तेल है आपके सिर में भरी गर्मी हो जाती है

प्रेम का आवेश जो आता है तो उस समय जरा सा सिर में तेल लगा दूं, अंग जरा सा तेल लगा दूं, मालिश कर दू महाप्रु कह रहे हैं बोले हाँ, हाँ सन्यासी इसीलिए तो धारण किया है सन्यासी सुगंधी पदार्थ धारण नहीं करते हैं ये तुम जानते नहीं हो क्या और मुझे तेल लगा रहे हो फिर मुझे और जितने भी विषय के सुखे हैं उनकी ओर प्रवृत्त कर दोगे

दूसरे दिन भी कहा तीसरे दिन भी कहा चौथे दिन इतनी गुस्साई श्री सत्यभामा स्वरूप श्री जगदानंद को के तेल की हाड़ी लेकर के पूरे आंगन में धम फेंक दी हाड़ी फूट गई और वहां पर वो करके देख रहे हैं क्या हुआ धमाटा हुआ देख रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ और श्री

जगदानंद से कह रहे हैं अरे जगदानंद आज सिर बड़ा दुख रहा है थोड़ा तो सा तेल चार में लगा दे तुम लाए थे ना तेल जगदानंद कह रहे हैं कौन सा तेल कैसा तेल कौन सी हरी कोई तेल बिल नहीं और रूठ करके अपनी गुफा में जाकर के अपना कमरा बंद करके और बैठ गए श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं श्री स्वरूप दामोदर को भेज रहे हैं

जगदानंद ने भिक्षा ग्रहण की है कि नहीं की है जब आओ इतनी खाई नहीं है चुपचाप बैठ गए हैं जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को भेजा तब कह रहे हैं नहीं गोविंद ने रख दी होगी मेरी भिक्षा कर लूंगा कोई बात नहीं है ऐसा नहीं विनम्र हो गए होकर अपना क्रोध जैसे तैसे शांत किया तो इस तरह से

अपूर्व कृपा करते हुए विराजमान तो वही कह रहे हैं कि जगदानंद जी बार बार प्रणय कलह करे प्रभु खटमटी चले दो ही जने। बावा कलह करते हैं और दोनों जनों के बीच में महाप्रभु और श्री जगदानंद इनके बीच में खटापटी चलती रहती है खटमटी चलती रहती है गला पंडित में शुद्ध गाढ़ है प्रीति है और इनका

स्वरूप रुक्मणी देवी जैसा है हमेशा दक्षिण स्वभाव धारण करके अनुकुल स्वभाव धारण करके रहें ठाकुर कभी टेढ़े बोले भी तो उसकी वंदना में ही स्तुति रुक्मणी जी जैसे करती हैं उन प्रयास के वचनों को भी भगवान की महिमा की स्तुति में जैसे परिणत कर देती हैं ऐसे ही श्री पंडित सदा शांत स्वभाव होकर विराजमान है

तो इनका स्वभाव रुक्मणी जी के रुक्मणी देवी के समान कभी कभी श्री जगदानंद श्री गदाने पंडित इनके प्रणय रोष को देखने के लिए प्रभु की इच्छा होती है और ऐश्वर्य ज्ञान यथा रोष ना जाए। ऐश्वर्य ज्ञान उत्पन्न करने पर भी रुक्मा, रुक्मणी जी में जैसे क्रोध नहीं होता है रुक्मणी जी में ऐश्वर्य ज्ञान इतना है कि क्रोध उत्पन्न नहीं होता है

ऐसे ही श्री गदार पंडित भी कभी भी महाप्रभु के प्रति क्रोध और प्रतिस्पर्धा नहीं करते। लक्ष्य पाया प्रभु कैल रोषा भाष सुन पंडित श्री लक्ष्य पाया प्रभु कैला रोषा भाष ये जो घटना हुई उसको सुनकर के

श्री महाप्रभु थोड़े से अन्य मनस को हो रहे थे कि क्या टीका सुनने के लिए बैठे हो कह रहे हैं श्री स्वामी का हमने स्पर्श नहीं किया है तो ऐसी पांडित्य की जिसमें प्रधानता है उस टीका को सुन करके क्या करोगे तो महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं परंतु तो कहीं रोषा भाषमात्र कर रहे हैं और इसको सुन करके श्री गदाधर पंडित उनके हृदय में बड़ा भाई भी

उत्पन्न हो रहा है कि मैंने मेरे पास में श्री बल्लाचार्य जी का बराबर आगमन हुआ है और उनके साथ में जो न्याय वैशेषिक मीमांसा इनकी चर्चा विशेष रूप से होती रही तो कहीं महाप्रभु नाराज नहीं हो रहे हूं कि क्यों फालतू के शास्त्र के अध्ययन में अपने समय को

व्य कर रहे हो पूर्व कृष्ण यदि परिहास कर लेकिन पहले श्री कृष्ण ने कभी रुक्मणी जी से परिहास किया था तो रुक्मणी के हृदय में भय ही उत्पन्न हुआ था परंतु अब महाप्रभु ने जब कृपा की तो कृपा करने पर श्री गदार पंडित के हृदय का वो भय दूर हो गया

कह रहे नहीं नहीं महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री बल्लवाचार्य महाप्रभु के साथ में अत्यंत स्नेह के साथ में मिलकर के विराजमान हैं इसलिए उनको अब भय नहीं रहा कि महाप्रभु प्रसन्न हो गए हैं बल्लवाचार्य जी से वे कहीं विमुख नहीं है पराममुख नहीं हैं इसलिए अब गनाय पंडित के हृदय का जो झूमता भय था

कि तुम उनकी बात क्यों सुनते हो उनके पास में क्यों उनकी टीका उनमें में हामे हामे हो तो ऐसा भाई था वो भाई दूर हो गया श्री बल्ला है बाल्य उपासना बाल गोपाल हो करें सेवना श्री बल्लवाचार्य के हृदय में बाल्य उपासना मुख्य रूप से थी और बाल गोपाल मंत्र इनके द्वारा ही वे

ठाकुर जी की सेवा करते हुए विराजमान होते थे तो जब गदाधर पंडित के साथ में वे आए तो विशेष रूप से इनका मन किशोर उपासना में लग गया और किशोर गोपाल उपासना मन हई किशोर गोप उपासना इनका बल्लाचार्य जी के हृदय में भी मन हुआ तत्वतः

बाल्य उपासना कहने का तात्पर्य है कि भगवान के ऐश्वर्य का ध्यान रखना पुष्ट मार्ग में भी श्री श्रीनाथ जी की जो सेवा है वो निकुंज नायक के रूप में सेवा है बड़ी गलत धारणा है पुष्ट मार्ग में तो बाल्य उपासना है ऐसा नहीं है बाल्य उपासना भी है ठाकुर की एक विशेषता है कि जब यशोदा जी के सामने आएंगे रोहिणी जी के सामने आएंगे तो उनका व्यवहार बालक हो जाएगा जब श्री ठाकुर

आप सखाओं के बीच में आएंगे श्री कृष्ण तो उनका अवस्था और स्वभाव पौगन्य बालक जैसा हो जाएगा पौगण्य अवस्था का हो जाएगा तो कभी शिशु अवस्था कभी पौगण्य अवस्था और जब महाराष्ट्र में श्री कृष्ण विराजमान होंगे उस समय पूर्ण किशोर में वे विराजमान होंगे और श्रीनाथ की जो उपासना है

वो बाल्य उपासना नहीं है श्रीनाथ जी की उपासना तो निकुंज नायक की उपासना ही विशेष रूप से है तो श्री बल्लभाचार्य जी में लालन की जो उपासना है वो बाल्य भाव की उपासना है और श्रीनाथ जी की जो उपासना है वो श्रीनाथ जी की उपासना किशोर भाव की उपासना है बाल्य भाव की उपासना कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा में कृष्ण के ऐश्वर्य का विचार करके

सेवा को मैं उपेक्षा नहीं की जाएगी बल्कि अपने हाथ से सेवा की जाएगी जैसे एक बासल्यमयी मां ये नहीं कि बालक बड़ा हो गया है, इतने बड़े हो गए अपने आप अप भोजन कर लो अपने आप अप दूध ठंडा करके पी लो तो बालक के ऐश्वर्य कहा यदि विचार किया जाए तो उपासना का चौकाल लग जाएगा परंतु बालक कितना भी बड़ा हो गया हो

पर मां जैसे बालक को अपने हाथ से परोस करके ही खिलाएगी इसका नाम है बाल्य उपासना बालक नहीं है बालक प्रौण हो गया है बड़ा हो गया है परंतु फिर भी मां बालक को ऐश्वर्य उसके ऐश्वर्य का विचार न करते हुए उसको अपने हाथ से ही राग से ही उसकी सेवा करते हुए जैसे विराजमान हो इसी प्रकार ठाकुर की

उपासना में कभी भी ये नहीं ठाकुर की सेवा करते समय ये कभी भी विचार नहीं करना चाहिए कि ये तो ऐश्वर्य है अपने आप कर लेंगे अपने हाथ से छोटी से छोटी सेवा करना यही मुख्य लक्ष्य यहां विराजमान है तो बाल उपासना कहने का मतलब यह है कि छोटी से छोटी उपास सेवा भी अपने हाथ से स्वयं की जाए ये उपासना करते हुए विराजमान हो

तो पुष्ट मार्ग में बाल्य उपासना है बाल भाव की उपासना है बाल भाव का तात्पर्य कृष्ण बालक हैं, ऐसा ही नहीं है कृष्ण में सारे अवस्था विराजमान है तीनों शिशु पौगंड और किशोर तीनों अवस्थाएं श्री कृष्ण में विराजमान हैं। परंतु तो सेवा जो की जाएगी उसमें ऐश्वर्य बीच में लाकर करके कृष्ण के ऊपर सेवा में उपेक्षा नहीं की जाएगी कि तुम तो भरे हो गए सब समर्थ हो इसे

तुम तो आश्वर्य हो ऐसी स्थिति में गरम गरम चूल्हे से उतारा हुआ जो दूध है उबलता हुआ वो ठाकुर के भोग नहीं लगाया जाएगा के इतने बड़े हो गए क्या ठंडा करके फूंक मार करके नहीं पी सकते हो यह भाव यदि हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि बाल्य उपासना नहीं है परंतु तो वहां पर भी सहता सहता जो दूध है उसको कहीं उछाल करके

दूध को सहता सहता बना करके फिर ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा तो ये जो उपासना है उसको भी बाल्य उपासना ही कहा जाएगा परंतु मूल रूप में रस का परम जो उत्कर्ष है वह किशोर उपासना में ही है चाहे मंत्रा, पंडित चाहे मंत्र मंत्रादि सीखते पंडित कहे कार्य ना आमा होते

ये श्री गदागर पंडित के पास में बैठ करके मंत्र इत्यादि सीख, सीखना भी चाहें पंत पर गा पंडित ने कह दिया कि ये काम हमसे नहीं होगा अमार प्रभु गौरचंद्र मैं तो परतंत्र हूं श्री गौरचंद्र ही मेरे प्रभु होकर के विराजमान हैं उनकी आज्ञा के बिना मैं कोई सेवा करने में कभी भी समर्थ नहीं हूं ये एक शिष्टाचार भी

यहां मर्यादा भी स्थापित की गई अन्य अनेक अनेक जगह इस बात के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है कि हम गुरु बन जाएं दीक्षा देने लग जाएं गुरु जी सामने विराजमान हैं कल तो दीक्षा ली है और आज से अपने आप को गुरु बनकर के दीक्षा देने लग जाएं हम आचार्य रूप में पूजित हो जाएं ये कभी बड़ी उल्लास रहता है उत्साह रहता है

कि हमको कहीं गुरुपद की प्राप्ति हो जाए परंतु वो उचित नहीं है ये श्रीमत महाप्रभु ने यहाँ पर श्री गदाधर पंडित ने ये एक आचार दिखा दिया रे श्री दियातंत्र महाप्रभु सामने विराजमान हैं, तो मैं तो परतंत्र हूँ अमार प्रभु गौरचंद श्री गौरचंद मेरे प्रभु हैं उनकी आज्ञा के बिना मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता हूँ स्वतंत्र गुरुपद को धारण नहीं कर सकता हूँ

तुमने जो मेरे पास में आगमन किया प्रभु मोर ताभुन आलोहन इसको लेकर के श्री प्रभु ने एक बार मुझे उल्हाना भी दिया कि जाओ जाओ उनके साथ में बैठकर के पंडितों के साथ में बैठकर के अपनी पंडिताई आई झाड़ो पंडित दिखाओ ये उल्हाना भी आलोहन ये भी श्री प्रभु ने मुझे दिया मत भट्टेर कथ दिन गेल

प्रभु प्रसन्न समय हुआ, बाद में श्री दार पंडित के प्रति जो उल्हाने का भाव था कि अभी भी इनको शास्त्र चर्चा इनमें बड़ा बड़ी रुचि है और शास्त्र चर्चा और व्याकरण की जो सूक्त तो और फ्किकाएं हैं

उनको स्मरण करने में उनका उनके ऊपर विचार करने में इनको बड़ा आनंद आता है विद्या वेलास करने में तो विद्या वलास में अभी चित्र अटका हुआ है सेवा में नहीं है परंतु तो वो जो भावना थी वो उल्हाने की भावना दूर हो गई है निमंत्रण दिने पंडित बोलायला स्वरूप गोसाई जगदानंद गोविंद पठायेला निमंत्रण के दिन श्री गदागर पंडित को श्रीमद महाप्रभु ने जान बूझ बुलाया

आ नहीं रहे थे संकोच कर रहे थे डर रहे थे परंतु इनको बुलाया और श्री स्वरूप गोसाई जगदानंद गोविंद इनको बुलाने के लिए भेजा पठे पंडित स्वरूप कही नचन परीक्षित प्रभु तो मार उपेक्षा श्री रास्ते में श्री गदारे पंडित से स्वरूप गोसाई ने कहा

श्रीमन महाप्रभु ने जो तुम्हारी उपेक्षा की थी वो केवल ये जानने के लिए की थी कि इनमें मान उत्पन्न होता है कि नहीं गुस्सा आती है कि नहीं परंतु तो श्री गल पंडित को कभी भी गुस्सा नहीं आया रुक्मणी जी का स्वभाव है भगवान प्रयास कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि रुक्मणी तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली परंतु फिर भी रुक्मणी जी नाराज नहीं होती है बल्कि कहती हमारे आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैं इसी लायक हूं यह दीनता धारण कर लेती

तो महाराज ने तुम्हारी परीक्षा करने के लिए श्री महाप्रभु ने तुम्हारी उपेक्षा की थी तुम के ना आशे तारे ना दिल परंतु तो तुमको भी महाप्रभु के पास में जाकर के झगड़ा करना चाहिए था तुम झगड़ा करने क्यों नहीं आए महाप्रभु को लाने देने देना चाहिए था क्योंकि हम, हमारे हम हमारे हमसे इतने नालस क्यों हो गए हो कि हमको कभी यहां हम नहीं आए तो कभी हमारी पूछ भी नहीं की तुमने

कि गदागर कहाँ है क्या कर रहा है ये भी नहीं की तो तुमको उल्लाघन देना चाहिए था भीत प्राय हये काहे रोहिल कहिन अः भीत प्राय हया का सहन भयभीत होकर के, के तुम क्यों सहन करते रहे पंडित कह रहे हैं कि प्रभु स्वतंत्र सर्व शिव सर्वज्ञ शिरोमणि शिव प्रभु तो स्वतंत्र हैं सर्वज्ञ शिरोमणि है

उनके साथ में मैं हट करूं ये कभी भी अच्छी बात नहीं होगी तार सर ने हट करे भाव नहीं मानी भगवान के साथ में बराबरी करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है यही कहे सही सहे निज शिविर धौरी महाप्रभु ने जो कुछ भी कहा कि ये गदाधर को बड़ा

पांडित्य विलास विद्या विलास बड़ा लगा रहा है विद्याविलास करने का बड़ा शौक इसे उमड़ रहा है तो महाप्रभु ने जो कुछ कहा मेरे लिए उल्हाने की बात कही वो भी मैंने सिर धारण की आपने कौ कृपा दोषादि विचार और श्री प्रभु स्वयं मेरे ऊपर कृपा करेंगे अपने ऊपर ये दोष का ही आरोपण कर रहे हैं

तो श्रीमत महाप्रभु मेरे दोष आस्ते आदि का विचार करके अपने आप ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे ऐसा कहा है ए बत पंडित प्रभु द्वारे आया ऐसा बात करते हुए श्री स्वरूप गोसाई के साथ में रास्ते में बतराते हुए श्री गदाघर पंडित महाप्रभु के पास में आए रोदन करिया प्रभु चौहने पढ़ ला रोदन करते हुए महाप्रभु के चरणों में श्री गदाधर पंडित पढ़ गए

श्री महाप्रभु हंस रहे हैं और हंस करके गदाधर पंडित का आलिंगन किया बोल गौरताई की जय गौर जय, गौर गदाधर, गदाधर अपूर्व से उस समय मिले हैं सभा सुनाइया कहे मधुर बचन सबको सुना करके मधुर बचन कह रहे हैं आमी चलाई ला तुम्हारा तुम ना चल की मैंने तुमको भड़काना चाहा, चलाना चाहा भड़काना चाह परंतु तुम भड़के नहीं

क्रोधी किसी ना कहिला शकल ही सहेला क्रोध में तुम कुछ मन में तुमने क्रोध धारण नहीं किया कुछ मुझसे कहा नहीं और सब सहन करते हुए चले गए वरना शिष्यों का स्वभाव तो यह है कि गुरुजी जब तक खुशामद करते रहे तब तक शिष्य प्रसन्न और जरा सा डाट दे तो गुरुजी के पास में जाली छोड़ दे यही देखने में आता है परंतु

यहां पर ऐसा नहीं है क्रोधे ना किचू कहिला शकल ही सहिला क्रोध में कुछ कहा नहीं सब सहते हुए ही विराजमान हो अब यदि वैद्य मंत्री गुरु ये भय या प्रीति के कारण मीठा बोलने लगे तो वैद्य यदि मीठा मीठा बोले तो शरीर का नाश हो जाएगा

यदि सचिव मंत्री वो भाई के कारण राजा की हां में हाँ मिलाता रहे तो राज्य का नाश हो जाएगा और गुरु यदि शिष्य कहीं नाराज नहीं हो जाए और शिष्य को डांटे नहीं शिष्य को रोके नहीं तो धर्म का नाश हो जाएगा इसलिए गुरु डॉक्टर और मंत्री इनको तो ये हिम्मत रखनी चाहिए कि राजा को भी डांट जाए

ये तीनों लोग यदि राजा को डांटने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो फिर शरीर का नाश हो जाएगा धर्म का नाश हो जाएगा राज्य का नाश हो जाएगा इसलिए इनको तो कहीं ना कहीं अनुशासन रखना चाहिए पिता को भी अनुशासन गुरु में पिता भी आ गया तो पिता को भी पुत्र के प्रति अनुशासन कहीं ना कहीं कही रखना चाहिए महाप्रभु कह रहे हैं मैंने तुमको चलाना चाहिए

मैंने तुमको भड़काना चाहा पर तुम भड़के नहीं मुझसे जुड़े ही रहे क्रोध है ना कि शकिले सहिला क्रोध में कुछ बोले नहीं और सब सहन करते हुए रहे आए आमार भंगी थे तोमार मन ना चलेला मैंने तुम्हारे प्रति उपेक्षा और क्रोध का आभाज दिखाया भंग में दिखाई क्रोध की परंतु क्रोध की भंगमा दिखाने पर भी तुम चले नहीं

सुदृढ़ सरल भाव किनिला और तुमने मेरे प्रति जो सुदृढ़ भाव रखा सहज भाव रखा उससे तुमने मुझे तो किनिला खरीद लिया है तुमने तो मुझे क्रीत ही कर लिया खरीद ही लिया अपने प्रेम के कारण ऐसे अपूर्व प्रीति उस समय दिखा रहे हैं श्रीमंत महाप्रभु

पंडित कहने न जाए गदाधर प्राणनाथ नाम ये या है। श्री पंडित के हृदय में गदाधर पंडित के हृदय में महाप्रभु के प्रति जो भाव मुद्रा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है श्रीमंत महाप्रभु का एक नाम हो गया गदाधर प्राणधन धन प्राणनाथ गदाधर प्राणनाथ महाप्रभु का नाम

गदाधर पंडित के कारण महाप्रभु का एक नाम गदाधर प्राणनाथ हो गया पंडित के ऊपर श्री गदाधर पंडित के ऊपर जैसी कृपा उसे वर्णन नहीं किया जा सकता है गदाधर गौरांग बोले यानी लोग गाय गदाधर गौरंग कहकर के गौर गदाधर इनकी समाराधना करते हुए सब विराजमान हो रहे हैं लोग गायन कर रहा है बोले गौर गदाधर प्रभु की जय

ये गौर गदाधर की उपासना वो परम परम उपासना हो करके विराजमान और श्री गदाधर पंडित ने श्रीमद महाप्रभु को ना नवद्वीप में छोड़ा और ना नीलाचंद में छोड़ा सदा साथ साथ ही रहे इतने गौर गदाधर दोनों उनकी उपासना मुख्य जैसे निताई गौर की उपासना ऐसे ही गौर गदाधर की उपासना ये मुख्य होकर के विराजमान और प्राय

अधिकांश जो गौरियाओं की परंपरा है उस गौरी परंपरा में श्री गदाधर पंडित की जो शाखा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शाखा और सबसे ज्यादा सुविस्तर शाखा और शाखा होकर के विराजमान गधर पंडित उनका आश्रय ग्रहण करके सब जितनी भी शाखाएं हैं शाखाएं शाखाए पंडित की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शाखाएं हैं विस्तृत शाखाए

गौर गदाधर बल् यारे लोग गाय गौर गधर ये ही मुख्य रूप से लोगों के गायन के विषय होकर के विराजमान हुए हैं सभी गुरु परंपराओं में अधिकांश गुरु परंपराओं में श्री गदाधर पंडित वे विराजमान हैं। श्री गदाधर पंडित की जय चैतन्य प्रभु लीला के बुझते पारे एक लीला बढ़े गंगा शश्वत धारे

श्री प्रभु की जो लीला है उस लीला को कौन जान सकता है श्री महाप्रभु की लीला जैसे गंगा शशत धारो में प्रवाहित होती है ऐसे ही श्री महाप्रभु की लीला भी अनेक अनेक धाराओं के रूप में प्रवाहित हो रही है श्री गदाधर पंडित की महिमा गायन करते करते कविराज गुस्वा भी जैसे चुप नहीं हो रहे हैं बस

एक गायन करना प्रारंभ किया तो गायन अपने आप होती हुई चली जा क्षापन इस प्रकार श्री पंडित का सौजन्य दिखाया कि सबके प्रति परम परम स्नेह का भाव श्री गदा पंडित का विराजमान है ब्रह्मण्यता

कोई भी ब्राह्मण इनके पास में आ जाए और ब्राह्मण यदि विद्वान हो तो उसका तो विशेष रूप से ये समाधर करे श्री बल्लाचार्य का कितना समाधर किया तो ब्रह्मंड का गुण ब्राह्मण ही देवता है और ब्राह्मण यदि भगवत स्वरूप है और कहीं पंडित है तो उनका तो अत्यंत अत्यंत आदर करते हुए विराजमान ब्रह्मण्डता का गुण है और महाप्रभु में प्रेम मुद्रा इन सबका

श्री गदाधर पंडित के इन तीनों गुणों का महाप्रभु ने जगत के सामने स्थापन किया क्षापन किया अभिमान पंखा भट्टे शोधिल और श्री बल्लाचार्य चरण उनके भी पांडित्य के अभिमान को कहीं हटा करके शुद्ध जो राग प्रीति व्यक्तित्व उनका सामने प्रकट किया

उनमें जो राग व्यक्तित्व का रागप्रीति का जो भाव था उसे विशेष रूप से प्रकट किया और ब्रह्मण्यता का जो अभिमा, अभिमान का आवरण था, उस अभिमान की पंख को धो दिया। द्वारा की और तत्वतः काचार्य के लिए कहना नहीं है इसके माध्यम से हम लोगों को शिक्षा प्रदान किए है सारे लोग को उन्होंने शिक्षा प्रदान की पांडित्य अभिमान में

किसी को नहीं रहना चाहिए मुख्य लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम सेवा हो ये ही मुख्य लक्ष्य हृदय में धारण करना चाहिए भावो भावने भाव की सिद्धि भावना से ही होती है और श्री कृष्ण भाव भावनात्मक होकर के ही विराजमान हैं अंत में अनुग्रह बाह्य उपेक्षा प्राय

परम परम अनुग्रह है और बाहर से उपेक्षा दिखा रहे हैं गधार पंडित के प्रति और श्री बल्लभा जी के ऊपर से उपेक्षा दिखा रहे हैं परंतु भीतर से परम स्नेह है इसलिए सावधान इस चरित्र को बहुत कठिन चरित्र है और इसको समझते समय बड़ा सावधानी रखनी चाहिए बाह्य अर्थ यही ले से ही नाश यार यदि कोई बाह्य अर्थ को लेगा

तो वह नाश ही हो जाएगा वे जैसा आचरण कर रहे हैं वे भी जगत की शिक्षा के लिए महाप्रभु जैसा आचरण कर रहे हैं वे भी जगत की शिक्षा के लिए कर रहे हैं इसलिए केवल किसी दूसरे पक्ष को एक आचार्य के द्वारा दूसरे आचार्य को झुका देना यह मुख्य लक्ष्य नहीं है उसके माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देना ये मुख्य लक्ष्य है एक बात दूसरी बात यह कि

राग को प्रधानता देनी है विद्वता को प्रधानता नहीं देनी है। ये शिक्षा प्रदान की है। और जहां निंदा की जा रही है वहां निंदनीय की निंदा नहीं की जा रही है बल्कि अपने मत की स्थापना करने के लिए ही दूसरे के मत का खंडन किया जा रहा है निगू चैतन्य लीला कार शक्ति श्री चैतन्य लीला की

गर्मा दिखा रहे हैं कि चैतन्य लीला अत्यंत निगूढ़ है इसको समझने की शक्ति किसमें है से ही मुझे यार भक्ति जिसकी गौरचंद्र में दृढ़ भक्ति है वो ही इस लीला के सिद्धांत को समझ सकता है दिनांतरे पंडित कैल प्रभु निमंत्रण श्री वल्लभाचार्य चरण ने दूसरे दिन भी श्रीमन महाप्रभु का निमंत्रण किया प्रभु

हा भिक्षा का इ लया निज ग और श्री प्रभु ने वहा अपने भक्तगणों को संग में लेकर के परकर को संग में लेकर के बल्वाचार्य के स्थान पर उनका जहां पर उनकी बैठक है बल्लाचार्य जी की बैठक वहां पर भी महाप्रभु ने भिक्षा ग्रहण की तहा ही बल्लभ प्रभुर आज्ञा लेला पंडित थाई पूर्व प्रार्थ सर्व सिद्ध हेला श्री बल्ला बल्लभ भट्ट जी ने

उस समय श्री महाप्रभु से आज्ञा प्रदान की और श्री गदाधर पंडित के साथ में इनका मिलन हुआ और इनकी सारी जो अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हुई श्री गदाधर पंडित उन्होंने इनको जो किशोर उपासना है वो किशोर उपासना की पद्धति बताई और पद्धति बता करके पूर्व प्रार्थित सर्व सिद्ध कैला

इनके हृदय में जो जो भी अभिलाषाएं थी वे सारी अभिलाषाएं माने सेवा पद्धति समझना राग रागमार्ग की सेवा किशोर भावना से सेवा और मंजरे भाव की सेवा ग्रहण करना ये सब श्री गदाधर पंडित से अच्छी तरह से अः चर्चा में इष्टचर्चा में इष्ट गोष्ठी में इन्होंने जाना तो

पंडित के सामने पहले जिन जिन बातों को जानना चाहते थे और जिन भजन के रहस्य को भावना के रहस्य को जानना चाह रहे थे वो सारी भावनाएं इनकी पूर्ण हुई है ये हमने श्री वल्लभ भट्ट के मिलन के साथ का यहाँ पर वर्णन किया इसका जो श्रवण करेंगे उनको

श्री गौर प्रेम धन की प्राप्ति होगी गौर बो। इस प्रकार श्री रूप रघुनाथ उनके चरणारिंद का आश्रय ग्रहण करके ये श्री बल्ल भट्ट वल्लभाचार्य चरण और श्री महाप्रभु प्रेमावतार श्री गौर हरि दोनों के मिलन का हमने तुम्हारे हमारे सामने वर्णन किया अब आगे अष्टम परिच्छेद में निरूपण कर रहे हैं

तम बंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्रपुरी भयात लौकिका हारत स्वम यो भिक्षान्नम सम महाप्रभु की भिक्षा संकोच लीला का इस आत्मे परिचय में वर्णन किया जा रहा है तम बंदे कृष्ण चैतन्यम श्री कृष्ण चैतन्य देव उनकी हम वंदना कर रहे हैं

जो संपूर्ण जगत को चेतना प्रदान करे उसका नाम चेतन्य श्री स्वयं स्वयं मनमंत्र में स्वयं मनु ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा ये न चेत विश्वम विश्वम चेतय ते नयम यो जागृत सयाने इसमें नायं तंबेद वेद सह। श्री स्वयं मनु

श्री गौर हरी की वंदना करते हुए विराजमान है आपको ये कहे कि स्वयं मोमन तो बहुत पहले हो गए गौर हरि तो पंद्रह सौ बयालीस में प्रकट हुए इस कलयुग में उनकी वंदना कैसे करेंगे बोले भाई एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि दो तरह से किसी चीज का ध्यान होता है एक ध्यान है स्टेट रेखा के रूप में सीधी रेखा रिज्यू रेखा के रूप में

दूसरा होता है चक्र के भीतर बर्तुल आकार में भारतीय जो परंपरा रही है वह कालक्रम से स्टेट लाइन के रूप में किसी इतिहास के वर्णन की पद्धति नहीं है वो एक सीधी रेखा के रूप में वह

किसी वस्तु के किसी इतिहास के वर्णन की पद्धति भारतीय पद्धति नहीं है भारतीय पद्धति सर्वदा काल चक्र के भीतर किसी घटना को देखती है ऐसी स्थिति में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जगह प्रस्तुत है क्योंकि जैसे एक उदाहरण जैसे 18 पुराणों की रचना होने के बाद में महाभारत की रचना हुई

महाभारत की रचना होने के कारण के बाद में फिर भागवत की रचना हुई अब यदि भागवत की रचना सबसे पीछे हुई तो पद्म पुराण में स्कंद पुराण में गर्भ पुराण में भागवत की महिमा कहा से आ गई जितने भी श्लोक वर्णन किए गए भागवत की महिमा का जो वर्णन किया गया वो पद्म पुराण में वर्णन किया गया जब पद्म पुराण की रचना पहले ही हो गई भागवत की रचना हुई नहीं तो भागवत की महिमा कैसे आ गई

उन पुराणों में इसका समाधान यही है कि भारतीय पद्धति इतिहास का वर्णन एक चक्र के रूप में करती है ऑर्बिट के रूप में करती है जैसे ज्योतिष चक्र में प्रत्येक नक्षत्र प्रत्येक समय विराजमान है ऐसा नहीं है नक्षत्र समाप्त हो गया हो परंतु नक्षत्र दृष्टिगोचर होगा अमुख समय पर नक्षत्र का आभान नहीं है

ऐसे सभी पुराण सर्वदा विराजमान हैं, परंतु अमुक समय में वे दृष्टिगोचर होंगे कि भाई आज कौन सी पड़वा तिथि है कौन सी स्थिति है आज कौन सा नक्षत्र है तो आज जो नक्षत्र है ये थोड़ी है कि नक्षत्र बीत जाएगा तो वह नक्षत्र नहीं रहेगा भाई हमारी दृष्टि में नहीं रहेगा जो

पृथ्वी के सीधे संपर्क में वो नक्षत्र नहीं है नक्षत्र नष्ट नक्षत नक्षत नहीं हुआ है ऐसे ही सारे पुराण सदा विराजमान हैं, सारे पुराण सदा विराजमान होकर के कभी दर्शक की दृष्टि में वे प्रकट होते हैं तो पाश्चात्य इतिहास का की पद्धति वह एक रिजु रेखा के समान है जबकि भारतीय जो इतिहास के लेखन की पद्धति है

वह सर्वदा सर्वदा एक वृत्ताकार के रूप में विराजमान है और वृत्ताकार के रूप में विराजमान होने पर वही कोई नक्षत्र विराजमान है अपने ऑर्बिट में घूम रहा है परंतु हमारी दृष्टि में नहीं आएगा जब हमारी दृष्टि में हमारे संपर्क में आएगा तब उस नक्षत्र का हम दर्शन करेंगे परंतु दर्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वो उपस्थित नहीं इसलिए प्रत्येक पुराण में प्रत्येक

वस्तु कहीं दिख रही है प्रत्येक घटना प्रत्येक पुराण में प्राप्त है एक ही घटना उनका सब जगह वर्णन किया गया सर्ग के स्थान पोषण होती मनमंत्र ये लीलाएं सब जगह वर्णन की गई तो जहां हम इतिहास को एक गोल वृत्ति के रूप में देखते हैं वहां पर प्रत्येक घटना कहीं भी

वर्णन की जा सकती है और प्रत्येक पुराण में उस घटना को वर्णन किया जा सकता है परंतु तो जहाँ स्टेट रेखा चल रही है वहां पर सीधी रेखा चल रही है वहां पर ये पूर्व अपर का कि भाई उनका जन्म नहीं हुआ फिर इनका जन्म कैसे हो गया ये पूर्व रेखा नहीं दिखेगी तो श्री महाप्रभु की

भिक्षा का एक संकोच उस लीला का उस घटना का यहां एक वर्णन किया जा रहा है श्री माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य रहे माधवेंद्रपुरी भक्तलता के मुख्य आधार होकर के मूल होकर के विराजमान हैं। उनकी महिमा का क्या कहना जिनके लिए ठाकुर ने गोपीनाथ जी ने खीर खीरसा की चोरी की

माधनपुरी को दैनिकिल जिनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए श्री शीना जी ने यह कहा कि मुझे गर्मी लग रही है और मुझे चंदन लाकर के दो और श्री माधवपुरी ग्राज्य को प्रकट करके और चंदन लेने के लिए उड़ीसा जा रहे हैं दक्षिण जा रहे हैं और वहां से चंदन लेकर के आ रहे हैं इनकी

सेवा में कितनी रुचि है कि प्रभु की आज्ञा प्रभु ने आज्ञा दी आ उनको मुझे चंदन समर्पित करना है और इतना कष्ट पाकर के वे जा रहे हैं प्रभु इनकी उस सेवा को देख करके रीत जाए और कह रहे हैं नहीं नहीं अब इतनी दूर यात्रा करके यहां आने की जरूरत नहीं है भार ढोकर के सिर के ऊपर तुम आ रहे हो उसकी जरूरत नहीं है चंदन की लकड़ी सिर के ऊपर लेकर के उसको आने की जरूरत नहीं है मैं

और श्री गोपीनाथ जी दोनों एक ही स्वरूप हैं खीरचौरा गोपीनाथ और तुम खीरचौरा गोपीनाथ जी उनके ही चंदन समर्पित करो और वहां पर चंदन समर्पित किया गया खीरचोरा गोपीनाथ जी के ऊपर और यहां सब लोगों ने दर्शन किया कि श्रीनाथ जी श्री गोपाल उनके श्रीअंग में चंदन चर्चित दिख रहा तो दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान तो

एक स्वरूप होकर के श्री ठाकुर कितने कृपालु होकर के विराजमान महाजेन्द्रपुरी वे जब विकल अवस्था में हैं उस समय उनकी कौपिन धोने का कार्य उनके मलमूत्र उनके अपसव करने का कार्य श्री ईश्वरपुरी जी कर रहे हैं तो ईश्वरपुरी जी और श्री रामचंद्रपुरी जी ये गुरु सेवा

और गुरु अवज्ञा इन दो के प्रतीक होकर के विराजमान श्री ईश्वरपुरी जी ने माधवपुरी की कितनी सेवा की उस समय असमर्थ अवस्था में ये प्रेम के आनंद में विफल है परंतु शरीर साथ नहीं दे रहा है शरीर में असमर्थ अवस्था है और असमर्थ अवस्था में जो मल मूत्र उनका भी अपसरण करना

अपने हाथ से वस्त्र धारण कराना कपड़ा पहनाना इतनी भी सामर्थ्य नहीं है और उस समय श्री ईश्वरपुरी जी श्री गुरुदेव की माधवपुरी जी की कितनी भारी सेवा कर रहे हैं जिन माधवुरी की सेवा का क्या ठिकाना जिनके सुख के लिए श्री ठाकुर चोरी करते हुए विराजमान हो और फिर उनकी महिमा का सारे जगत के सामने वर्णन कर रहे उनकी महिमा का स्थापन कर रहे

और उनकी उस अवस्था में जब वे व्याकुल होकर के कह रहे हैं आये दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदाब लोक ये बिलाप कर रहे हैं कि हे दीन दयाल हे मथुरा नाथ कब दर्शन दोगे मथुरा के लोगों को सुख दे रहे हो हम भी तो माथुर प्रदेश में हैं क्या हमको हम गोपियों को सुख नहीं दोगे श्री राधारानी को सुख नहीं दोगे ये जो श्लोक है इस श्लोक की व्याख्या केवल तीन जने कर सकते हैं

या तो स्वयं श्री राधारणी उनके ही वचन है ये विलाप में या माधवनपुरी के मुख से प्रकट हुए उनके वचन और इस समय अनुवाद कर रहे हैं उसको दोहरा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु तो तीन लोग ही इस श्लोक का अर्थ जानते इस श्लोक की व्याख्या नहीं की गई इस श्लोक का अर्थ केवल तीन जने जानते हैं या तो श्री राधिका या श्री माधवनपुरी या श्री चैतन्य महाप्रभु

तीन जन ही श्लोक के अर्थ को जाने और उस समय श्री कृष्ण लीला कृष्ण माधुरी का सेवा करते हुए गुरुदेव को श्रवण कराना कृष्ण नाम को निरंतर सुनाना ये ईश्वरपुरी माधुरीपुरी जी के प्रति अपूर्व सेवा और माधुरपुरी उस समय ईश्वरपुरी की उस सेवा को देख करके परम प्रसन्न होकर के ईश्वरपुरी जी को अपने गले से लगाते और गले से लगा कर कह रहे हैं

कि बेटा तुझे कृष्ण प्राप्ति हो वो ही हुई वो बचन सत्य हुए श्री कृष्ण चैतन्य इनके शिष्य बनकर के दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्राप्त विराजमान हुए तो जो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुझे कृष्ण प्राप्ति हो श्री ईश्वर पुरुष को साक्षात कृष्ण की ही प्राप्ति हो उस समय जब आए दीन दयाल नाथ ये ये कहकर

व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं दूसरे एक शिष्य है श्री रामचंद्रपुरी वे रामचंद्रपुरी उस समय गुरुजी को डांट रहे हैं बोल गुरुजी, तुमने अपने मन को ये क्या माया में उलझा रखा है जो उपाधि है उसमें क्यों उलझा रहे हो

कृष्ण का उपाधि से त्याग करके निरुपाधि जो ब्रह्म स्वरूप है उस ब्रह्म स्वरूप का इस समय ध्यान करो तुम ब्रह्म के साथ में साय प्राप्त करो इस समय अपने आप को ब्रह्म करके ध्यान करो श्री कृष्ण को ब्रह्म करके ध्यान करो सारा जीव जगत सब ब्रह्म रूप होकर के विराजमान है ये तो ध्यान कर नहीं रहे हो अह मैं कृष्ण से बेतु हूं कौन

वे मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे वे दीन दयाल कर मुझे दर्शन देंगे अपने प्रेम से मुझे कृषक करेंगे ये गोपी भाव को धारण करके क्या रुदन कर रहे हो इस भाव को छोड़ो इस उपाधि के भाव को और ब्रह्म भाव धारण करो और श्री माधव पूरी दुखी होकर के कह रहे हैं अरे कोई है मैं तो मर रहा हूं कृष्ण योग में मैं तो मर रही हूँ और ये मुझे ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य दे रहा है

इसको हटाओ हटाओ और किसी की सामर्थ्य नहीं कि रामचंद्रपुरी उसको हटा दे सारे भक्तगण श्री माधवपुरी के चरणों में गिर रहे हैं रामचंद्रपुरी के और कह रहे हैं कि चाचा जी आप पधारिये इधर हटिए आप दादा आप पधारो पधारो अन्य लोग जो हैं वे बड़े हाथ जोड़ करके किसी तरह से श्री माधव्रपुरी जी को के

पासे श्री रामचंद्रपुरी जी को दूर कर रही है और जो मन दुखाया दिल दुखाया माधवनपुरी का विरा की उस विकल अवस्था में महाभार दशा में जब बिराईमान है माधवनपुरी उसकी उस समय जो दिल दुखाया मन दुखाया उसका परिणाम ही यह हुआ कि रामचंद्रपुरी इनके हृदय में केवल दोष दर्शन की प्रवृत्ति आ गई

जहां जाए वहां गलती गलती देखें जहां जाए वहां इनने ये गलती की इनने ये गलती क्रोध ही स्वभाव इसको डांट उसको डांट ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है सबको डांटते डाटते ही और शिव चैतन्य महाप्रभु को भी डांट ले डांटे उस लीला का संकोच महाप्रभु भोजन करने बैठे और ये जान बुझ आ जाए धमके सब इनसे बचा करके भोजन एकांत में कराना चाहें

पंथ बड़े हैं कोई टोक भी नहीं सके और उसमें धड़धड़ाते हुए आ जाएं कि बाद को धक्का दे करके खोल ले और कहें क्या खा रहे हो और फिर डांट रहे हैं कि इतना खाते हो सन्यासी हो करके और महाप्रभु एकदम संकुचित हो जाएं आधा भोजन करें आधा नहीं करें बोले सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए हरेक को डांटना हर एक को फटकारा

तो वो उस लीला का यहां आगे इस चरित्र में महाप्रभु की भिक्षा संकोच जितने दिन रहे उतने दिन सारे भक्तगण नव में सब महादुखी रहे कि ये आफत कहां से आ गई कभी तले तो महाप्रभु आनंद से भोजन तो करें महाप्रभु को भोजन भी नहीं करने देती और महाप्रभु ने अपनी भिक्षा का संकोच कर लिया

और आधे भूखे रहने के कारण महाप्रभु अत्यंत दुर्बल से अधिक दुर्बल वैसे ही लटे दुबलई है महाप्रभुम बोटे है नहीं महाप्रभु के जितने भी चित्र वैसा लटे दुबले ही हैं है, है, तो परंतु और भी ज्यादा दुर्बल श्रीमद महाप्रभु दिख रहे तो उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि लौकिक आहारत स्वयं योग भिक्षा

सम को तो जिन्होंने कृष्ण चैतन देव को हम प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने रामचंद्रपुरी के भाई से लौकिक आहार से स्व अपने भिक्षान्न को भी समकोचयत उनका संकोच करके विराजमान हो गए अर्थात अपनी भिक्षा को आधा कर दिया उस लीला का यहां वर्णन कर रही है और ये दिखा रहे हैं कि

गुरु अपराध वैष्णव अपराध करने पर फिर भजन से चित्र तो हट जाता है और दूसरों के दुख दर्शन करने में दूसरों को डाटने में और अपने अभिमान को पूर्ण करने में ही साधक का चित्र लग जाता है इसलिए खबरदार गुरु अपराध वैष्णव अपराध से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए भजन करने में अपराध से कैसे बचे उसके लिए एक संकेत यहां दिया जा रहा

जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण श्री कृष्ण चैतन्य करुणा सिंधु के श्री चरणारिंद की वंदना कर रहे हैं ब्रह्मा शिव आदिक जिनके चरणों की वंदना कर रहे हैं श्री अवधूत चंद्र श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना है जिन्होंने जगत को बांध करके प्रेम के फंदे में जिन्होंने संपूर्ण जगत को

बांध रखा है और बाध करके प्रेम वह प्रदान कर रहे हैं जो जगत को बांध लिया और प्रेम की डोरी में बांधा और प्रेम ही प्रदान कर रहे हैं जगत बांधल ये वो दिया प्रेम फांध जगत को बांध करके प्रेम का फंदा ही जगत को दिया प्रेम देवी दे रही जय जय ईश्वर अवतार

कृष्ण अवतारित कैल जगत निस्तार श्री अद्वित आचार्य ईश्वर अवतार हैं जिन्होंने कृष्ण को उत्पन्न कराया कलयुग में भी कृष्ण का साक्षात्कार जिन्होंने कराया शास्त्र में कहा गया था कि कलयुग में कृष्ण का अवतार नहीं है वेत्रुग है सत्युक्त द्वापर तीन में साक्षात प्रकट होते हैं

परतु श्री अद्वित आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि मेरा नाम अद्वित नहीं जो कृष्ण का साक्षात कलयुग में अवतार नहीं करा दू तो कृष्ण अवतार कहल। कृष्ण को अवतार जो उन्होंने किया और जगत का निस्तार कराया साक्षात कृष्ण की लीला का गायन करके जय श्री श्रीवास आदि प्रभुर भक्तग्रहण श्री श्रीवास इत्यादि प्रभु के जितने भी भक्तग्रण हैं उनको प्रणाम है

कृष्ण चैतन्य चंद्र यार प्राण धन इन श्रीवास के कृष्ण चैतन्य ही प्राण धन होकर के विराजमान इस प्रकार श्री गौरचंद अपने भक्तों को संग में लेकर के नीलाचल में कृष्ण प्रेम में अनंत लीलाएं कर रहे हैं हेन काले रामचंद्रपुरी गोसाई आहिला इसी बीच में कहीं से तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते हुए श्री रामचंद्रपुरी

वहां पर आगे श्री ईश्वरपुरी जी के भाई हैं गुरु भाई हैं ये वहां पर चले आए परमानंद पुरी आसी प्रभु ने मिलाया परमानंद प्रभु श्री महाप्रभु के परकरी हैं परमानंद पुरी ने श्री रामचंद्र पुरी को मिलाया तो ये

रामचंद्रपुरी श्री ईश्वरपुरी और श्री परमानंदपुरी ये तीनों गुरु भाई हैं श्री परमानंदपुरी तो महाप्रभु के नृत्य पड़कर सरदार जगन्नाथपुरी में प्राय साथ में ही रहते हैं और ईश्वरपुरी जी उनको तो गुरु रूप में स्वीकार किया श्रीमद महाप्रभु ने उनसे दशाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की गया धाम में तो

छोटे गुरु भाई श्री परमानंद पुरी जी ने श्री रामचंद्र पुरी को श्रीमंद महाप्रभु को मिलाया परमानंद पुरी कहले चरण बंधन को सारी कहले तारे दृढ़ आलिंगन श्री परमानंद पुरी जो है उन्होंने श्री रामचंद्र पुरी उनके चरणों का बंधन किया और श्री रामचंद्र पुरी जी ने उस समय

श्री परमानंद पुरी का आलिंगन किया महाप्रभु कई दंडवत नती उस समय रामचंद्रपुरी जैसे ही आए वैसे ही श्री महाप्रभु ने इनको साष्टांग प्रणाम किया दंडवत नती इनको प्रणाम की चाचा गुरु है इसलिए दंडवत प्रणाम की काका गुरु होने के कारण और आलिंगन करते हो कैला कृष्ण स्मृति

इनका आलिंगन किया और आलिंगन करके श्री कृष्ण की स्मृति की जैसे कृष्ण इत्यादि भगवत स्मरण इनको इन्होंने दोनों ने किया महाप्रभु ने भी भगवत स्मरण किया और श्री रामचंद्रपुरी जी ने भी ईश्वर स्मृति कृष्ण स्मृति की है तीन जने इष्टो गोष्ठी कई कथो क्षम तीनों जने विराजमान हुए श्री परमानंदपुरी

श्री रामचंद्रपुरी और श्रीमद महाप्रभु और ये कुछ देर बैठे जगदंत पंडित इन्होंने श्रीमन महाप्रभु को निमंत्रण के लिए बुलाया जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए भिक्षा के लिए और यथेष्ट भिक्षा कई निंदाल ला गया जब देखा जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को

बहुत पूर्व आनंद पूर्वक पर्याप्त पुष्कल जो महाप्रसाद है उसको श्रीमंद महाप्रभु प्रसाद सेवा कर रहे हैं उसको खा रहे हैं तो यथेष्ट भिक्षा को श्री रामचंद्रपुरी उन्होंने भी यथेष्ट भिक्षा की और निंदाते तेहों निंदा ला गया और ये श्री महाप्रभु की और उनके भक्तों की निंदा करने लगे

भिक्षा करी कहे पूरी जगदानंद सोम अवशेष प्रसाद तुम करो बख्शो भोजन करने के बाद में जगदानंद से श्री रामचंद्र रामचंद्रपुरी कहने लगे कि जगदानंद जो प्रसाद बचा हुआ है उसको तुम खा लेना पीछे से और ऐसा कहकर के आग्रह करिए तारे खाए बसाईता

आग्रह करके रामचंद्रपुरी ने श्री जगनारांद जी को भोजन करने के लिए बैठा ही दिया है और आसमिन कहले नंदा करीते ला गिला तो खुद ने ही तो मना करते करते भी ज्यादा परोस दिया और ज्यादा परोस करके खूब प्रसाद करवाया और फिर आसमिन करने के बाद में

निंदा करने लगे कि सुन चैतन्य गण करे बहु भक्षण मैंने सुना था और आज देख भी लिया कि चैतन्य के लोग चैतन्य के गण जो हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं बहुत पेटू हैं बहुत ज्यादा खाते हैं सुना था कि चैतन्य गण करे बहु भक्षण चैतन्य के लोग बाग चैतन्य के गण बहुत भक्षण करते हैं

सत्य सही वाक्य साक्षात देखे नहीं ये बात बिल्कुल सत्य है इस समय मैंने इस बात को देखा देख लिया सन्यासी के एत, खाओ यारिया, धर्म नाश सन्यासी यदि इतना खाएगा तो उसके धर्म का नाश हो जाएगा वैराग्य होया, इत खाए वैराग्य ना भास बैराग्य होकर के इतना खाते हो

वैराग्य का आभास मात्र भी नहीं है ये इनका स्वभाव था कि पहले तो आगे करके दूसरे को खिला देना और फिर उसकी निंदा करना इतना क्यों खाते हो हमने तुमको खिलाया बोले आपने तो परोस दिया हमने परोसा क्या तुम मना नहीं करते मना करना चाहिए था तो खुद तो पहले ज्यादा खिला दे और फिर उसकी निंदा करे तो ये इनका स्वभाव है अब ये स्वभाव क्यों हुआ

उसका आगे वही वर्णन करेंगे कि श्री माधवेन्द्रपुरी उनमें उनके चित्त को दुखाया था इसके कारण इनका ऐसा स्वभाव हुआ और श्री महाप्रभु ने इसी टोका टाकी के कारण महाप्रभु ने इनके साथ में मान अपने भोजन को संकुचित कर दिया था गौर हरी

गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गाय गौर हरिमो जय जय राधेश